छेलते थे ठाकुर जी उसके साथ मीरा जी कह रहे हैं जो मैं ऐसा जानती प्रीति किए दुखो नगर झिमोटी या तारे सो प्रीति करे जन को तेरी यारी में बिहारी सुख ना पायो किसी ने सुख नहीं प्राप्त किया बाबा तू काई कुट के मेरो तो या चौपट्टा कर दियो अब तेर और कर देगो सनातन गोस्वामी जी हंसे और बोले मैया तू हमारी चिंता मत कर मेरे तो घर में याने आग पहले लगाई दी नहीं राजशाही वैभव को छुड़ा करके एक लंगोटी का बाबा जी बना दिया अब इस पर लंगोटी भी सहन नहीं होती हो वो भी उतार फेंकने के लिए तैयार हैं, क्योंकि सब कुछ छोड़ा है इसी से नेह जोड़ने के लिए लंगोटी भी इनको पसंद ना आ रही हो इसका भी परित्याग किया जा सकता है किंतु इनको अब नहीं छोड़ा जा सकता है अच्छा ले जाओ इनको अपने घर सनातन गोस्वामी जी भगवान उछल करके गोद में आ गए कृष्णातन गोस्वामी जी लेकर के आए वृंदावन में आदित्य टीला पर जहां आपकी कुटी थी झोपड़ी थी फूस की झोपड़ी उसी में अब ठाकुर जी को विराजमान किया है अब ठाकुर को तो भोग लगाना पड़ेगा ना अब रोटी मांगना बंद हो गया आटा मांग लाते चुटकी एक मिट्टी के घड़ा में आटा रख लेते जंगली जो गाय है उनके गोबर की कंडी बीन करके लकड़ी बीन करके छोटी छोटी बाटी बना लेते हैं ये गोल गोल आटे की बनाई जाती है उसको बाटी कहते हैं यहां की भाषा में क्या कहते हो पता नहीं बाटी ही बोलते हैं उधर तो दाल बाटी चूरमा की बहुत रसोई होती है चूरमा का लड्डू तो इधर भी खूब बनता है जगह जगह तो वो बाटी बना लेते और बाटी बना कोई पकर भोग लगाने का नहीं हथेली पर ही बाईं हथेली पर रख लेते छोटा छोटा टुकड़ा तोड़ तोड़-तोड़ कर अपने हाथ से ठाकुर जी को खिलाते और श्री मदन मोहन जी खाते लोग पूछते हैं महाराज भगवान भोग लगाते हैं आजकल लोग प्रश्न करते हैं भगवान भोग लगाते हैं सनातन गोस्वामी जी के जैसा प्रेम हो तो भगवान भोग लगाते और हमारा प्रेम तो ऐसा है सही सही कह रहे हैं अन्यथा ऐसे मत लेना हमारा प्रेम तो ऐसा है कि चार रोटी भगवान के सामने भोग धराते हैं कहीं सौभाग्य से भगवान दो खाने लग जाएं तो भोग लगाने में भी डर लगने लग जाएगा काम धंधा तो कुछ करते नहीं रोटी आधी और खा लिए हमारी तो निस्वार्थ भक्ति नहीं है स्वार्थयुक्त भक्ति है ऐसी प्रीति हो तो भगवान भोग लगाने के लिए तैयार है एक दिन ठाकुर जी बोले बोले बाबा तू बड़े प्रेम से बाटी बनावे और भोग लगावे पर साग भाजी के तो दर्शन ही ना है कोई बात नहीं तू साग भाजी कहां से लावेगो ऐसो कियो कर या आटे में नमक डाल दियो कर रामरस यहां मीठू कहते हैं थोड़ा नमक उड़ दिया करो नमक छोड़ देने से और इसमें कुछ स्वाद तो बढ़ जाएगा लवन बीणा बहुव्यंजन जैसे नमक पड़ जाएगा तो थोड़ा स्वाद आ जाएगा सनातन गोस्वामी जी को भी दया आ गई भगवान की बात सुनकर बोले चलो कोई बात नहीं छप्पन भोग आरोग वाले ठाकुर खाली नमक ही तो मांग रहे हैं भिक्षा में नमक भी ले ठाकुर जी ने आज बड़े स्वाद से पाया पर दूसरे दिन दूसरी लीला रस दी बाबा रामरस गेरवे ते न तो बढ़े पर ये सूखी बाटी कंठ में अटक जायो करें यासो ऐसो कर बाबा ने घीच पर दियो कर तो नार में सटते खिसक जाएं जाए सावधान हो गए सनातन गोस्वामी अरे अब हमको पता चल गया तुम तो मायावी ठाकुर हो अभी नमक मांग रहे थे तुमको तो वही मधुकरी की रोटी ही खिलाना चाहिए थी हमने गलती कर दी जो बाटी बना के तुमको खिलाने लगे और नमक डालकर भी गलती कर दी अब तुम मांग रहे हो घी मैं कहीं से हाथ पर जोड़कर घी भी मांग लाऊंगा फिर कहोगे हम तो मालपुआ खाएंगे रबड़ी खाएंगे मलाई खाएंगे खीर पिएंगे तो हम माला फेरेंगे कि तुम्हारे रबड़ी मालपुआ खीर की व्यवस्था में लगे रहेंगे हमें भजन के आगे, आगे आप भी उतने प्रिय नहीं हो आपको बढ़िया बढ़िया पाना है तो व्यवस्था कर लो मैं भजन छोड़ करके घी और मलाई और पुआ के चक्कर में नहीं पड़ूंगा रु का सूखा हमारे साथ खाना हो तो खाओ कह के डाल भजन में बैठ गए ठाकुर जी बोले बाबा तेने कह तो दई के जजमान चेताई लो चेताई लो हाँ चेताए लो मैं जजमान चेता चेताने नहीं जाऊंगा भगवान ने कहा मुंह तो बड़ी जोर को जजमान चेतानो आवे बाबा तू कह तो दे अभी चेताऊ एक जहाज आ रहा था दिल्ली से सैंधव नमक का ये जो लाहौरी नमक होता है इसका जहाज में भर के आ रहा था यमुना जी में बहुत जल रहता था जहाज के माध्यम से ही व्यवसाय होता था ठाकुर जी ने जान बूझ के वही आदित्य टीला पे जहाज बीच में अटका दिया अब जहाज का मालिक बहुत कोशिश किया जहाज हिला डुला नहीं उस समय चोर डकैरों तक टकतों का बड़ा उपद्रव रहता था बेचारा घबरा गया हाय हाय कहीं मेरा जहाज लुट न जाए ठाकुर जी एक में गोप वालक के ग्वारी में ठाकुर जी वहां उपस्थित हुए अरे सेठ काय पसीना पसीना है रहे हो है। यहां आदित्य चीला पे एक बड़ो सिद्ध महात्मा भजन करे बाको नाम है सनातन बाबा बाके तू दर्शन कर ले तेरी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी अब तो वो तुरंत आया आकर बाबा का दर्शन किया बोले एक बालक ने हमको यहां तक पहुंचाया है मैं बहुत संकट में हूं बाबा आशीर्वाद दो मेरा कल्याण हो जाए आप तो बाईस घंटे के बाद ही मौनवृत खोलते थे आप तो कुछ बोले नहीं कुटिया में बैठे मदन मोहन जी से इशारा कर दिया क्योंकि सनातन गोस्वामी जी अच्छी प्रकार से जान गए क्या जान गए ये जान गए कि यह सब लीला याई की है अभी थोड़ी देर पहले याने कही कि अभी यजमान चेता ये जजमान पकड़ के यही लाया तो जो पकड़ के लाओ बाकी पल्ले सौंप दियो, ठाकुर जी पकड़ के लाए इसलिए ठाकुर जी के पास भेज दिया अपने पास नहीं मदन मोहन जी का दर्शन करके आनंद विवल हो गया और उसने संकल्प किया हमारे जहाज का माल अच्छी कीमत में बिकेगा तो इस जहाज की कीमत मूल और लाभ जो कुछ भी है इसकी बिक्री का जो धन होगा उससे मैं ठाकुर मदन मोहन जी का भव्य मंदिर बनवाऊंगा और राग भोग की विशाल व्यवस्था करूंगा संकल्प करके चला गया ठाकुर जी ने तो अटका रखा था जहाज जो दूसरा थोड़ी था अटकाने वाला बैठते ही जहाज चल पड़ा और जैसे ही आगरा मंडी में पहुंचा आगरा में जमुना जी पर जहाज रुका तो जब सामान उतरा तो वो सारा लाहौरी नमक अच्छी किस्म का कपूर बन गया अब नमक और कपूर के भाव में तो बहुत अंतर है कपूर बहुत कीमती होता है और वो हल्का भी होता है नमक की अपेक्षा तो जितना वजन से लदी हुई नौका थी वो सब कपूर बन गया शुद्ध कपूर और उससे जो राशि आई उस राशि से आज भी वृंदावन में मदन मोहन जी का मंदिर बना है मदन मोहन जी का मंदिर बन गया ठाकुर जी ने कहा बाबा अब काय को रोटी मांगो अब तो चकाचक जीवो बोले तो आप मायापति हो सब कुछ खाने और पचाने में समर्थ हो हमारे लिए उचित नहीं है बस अब तक तो आपकी सेवा भी निकट से करते थे अब तो दूर से दर्शन ही कर लिया करेंगे आम लोगों की तरह आप चकाचक मौज में रहो आनंद में रहो हमारे लिए यही उचित है ये जो भक्तों के चरित्र है ये दैनिक का आविर्भाव करने वाले ये चरित्र किसी के हृदय में आ जाए तो उसे अपने जीवन में भक्ति का साधन का कोई अहंकार रहेगा कोई अभिमान रहेगा जो स्वामी श्री हरिदास जी महाराज जिनके सिद्ध ठाकुर श्री बांके बिहारी जी मायरी सहज जोड़ी प्रगट हुई खेल सहज जोड़ी प्रकट हुई है कुंज से वे श्री स्वामी हरिदास जी महाराज आसुधी उद्योग रसिक छाप हरिदास की आसुधीर उद्योग कर रसिक छाप हरिदास हाँ आसुधीर उद्योग कर रसिक छाप हरिदास की आ, आ सुधीर उद्योग कर रसिक छाप हरिदास हा कुंज बिहारी जपत नित कुंज बिहारी जुगल नाम सो जपत नित कुंज बिहारी जुगल नाम सेम जपत नित कुंज बिहारी अवलोकत रही सखी सुख के अधिकारी अवलोकत रह केली सखी सुख के अधिकार निरंतर युगल केली दर्शन करते रहते इंद्रौपति द्वार था रहे दर्शन आसा सूती इंद्रपति द्वार था रहे दर्शन आसा सूती हाँ। दर्शन आशा जासु बड़े बड़े अकबर बादशाह दर्शन की आशा से खड़े रहते। थे आसुधीर उद्योग कर रसिक छाप हरिदास हाँ आसुर उद्योत कर रसिक छाप हरिदास कुंज जुगल नाम सोनेम जपत नित जुगल नाम सोनेम जपत नित कु अवलोकत रहे केली सखी सुख के अधिकारी अवलोकत रहे केली सखी सुख के अधिकारी गान कला गंध श्याम श्यामा कोष गान गंधर्व श्याम श्यामा को जिनके गान कला में गंधर्व भी कला मात्र थे अंश मात्र थे गान कला गंधर्व श्याम श्याम को तोते गान कला गंधर्व श्याम श्याम को तो से उत्तम भोग लगाय मोर मर कटती कोष उत्तम भोग लगाय मोर मर कटती नृपदी द्वार ठाढ़े रही दर्शन आशा जा सुकी द्वार ठाड़े रही दर्शन आशा जाुकी आ सुधीर उद्योग कर रसिक छाप दास हाँ आसुधीर उद्योग कर रसिक छापरी ना भारतीय संगीत में ध्रुपद धमार की पद्धति का आविष्कार करने वाले श्री अन्य रसिकपति श्री स्वामी हरिदास जी महाराज जिनके दो शिष्य तो संगीत के क्षेत्र में विश्व प्रसिद्ध वैजू बावरा और तानसेन वे स्वामी हरिदास जी महाराज बिहारी जी को नित्य छप्पन भोग लगाते नाभाजी कहते हैं उत्तम भोग लगाए मोर मरकट तिमी पोसे भोग लगाने के बाद मोर बंदर और जमुना जी की मछली कछुआ इनको खिला देते स्वयं कर्णमात्र प्रसाद लेते करते सम्पूर्ण श्रीअंग में ब्रजरज का लेप करते और वैराग सीमा ऐसी कि शाह अकबर भी कुंज द्वार पर खड़ा है नृपति द्वार ठाड़े रहे दर्शन आशा जासुकी स्वामी जी एक झलक मिल जाए कानसेन मुझे भी आपके गुरुजी स्वामी हरिदास जी के दर्शन हो सकते हैं क्या बोले बादशाही वेश में नहीं खवास के वेश में तुम्हें मेरा तानपुरा उठा के चलना पड़ेगा बोले मैं दर्शन के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हूं बादशाही वेश का परित्याग करके बोले केवल वेश का परित्याग नहीं बादशाही रुआ को भी द्वार पर ही छोड़ना पड़ेगा तानपुरा लेके पीछे पीछे चलते हैं एक निश्चित सीमा पर खड़े हो जाते हैं तान हाथ में लेकर के स्वामी जी की छवि का दर्शन करके अकबर निहाल हो जाता है जानबूझकर बुझ स्वामी जी की आज्ञा से गायन में किसी स्वर की त्रुटि कर देते हैं तानसेन स्वामी जी प्रेम पूर्वक कहते हैं कि अरे ये क्या तुम गलत स्वर लगा रहे हो क्या गुरुदेव कुछ कुछ विस्मृत हो रहा हूं श्रीकंठ से, जैसे स्वामी जी ने बादशाह का रोम रोम खिल गया वाह वाहमी जी ने गाना बंद कर दिया बोले ठाकुर के सामने वाह वाह करने वाला कौन है थर थर कांपने लगा कुन तुम तो इतना अच्छा कभी नहीं सुनाते हो बोले जहां पनाह गुस्ता की माफ करना मैं एक नाचीज बादशाह के आगे गाता हूं मेरे गुरुदेव अनंत कोट ब्रह्मांड नायक सारे जगत के जो शाहन शाह के भी शाहन शाह हैं श्री बिहारी जी महाराज उनके सामने गाते हैं तो अंतर तो स्वाभाविक हो गान कला गंधर्व श्याम श्यामा को तोषे, उत्तम भोग लगाए मोर मरकट तुम पोषे आप लोग कहेंगे स्वामी जी की रहनी क्या ऐसा वैभव ऐसी महिमा और रहनी क्या छप्पन भोग बिहारी जी को लगा के सब मछली कछुआ और बंदरों को खिला देते पक्षियों को खिला देते कोई अतिथि आते उनको दे देते स्वयं कर्णमात्र प्रसाद लेते क्या करते तो चने की दाल भिजाते चने की दाल और वह आधी छटाक आधी छटाक चने की दाल भिजाकर पाले थे। एक दिन बिहारी जी के नेत्र सजल हो गए बिहारी जी रोने लग गए कहा जय जय आज आपके नेत्रों में यह जल कैसा कहा स्वामी जी आप हमको इतना उत्तम भोग धराते हो और स्वयं इतनी सी दाल खा रहते हो हमको अच्छा नहीं लगता का जे जे, आपके लिए सब है पर हम विरक्तों के भजन की रहने के लिए उपयुक्त नहीं आप कहते हो तो ठीक है कल से कुछ सुधार कर देंगे पर आप हमारी रहनी में विक्षेप मत डालो दूसरे दिन से आधी छटा आटे की एक बाटी बना लेते चने और गेहूं के आटे की बाटी बना लेते और बाटी बनाकर वो बाटी बिहारी जी रसिक शेखर ठाकुर हैं उनके योग्य बाटी नहीं है तो बाटी को अग्नि पर सेक करके उस बाटी को सात बार बिहारी जी के ऊपर ऐसे घुमाते ऐसे घुमाते बिहारी जी के चरण से लेके ऊपर तक ऐसे बाटी घुमाते सात बार घुमाने के बाद फिर कुंज में बैठकर पाले थे चौबीस घंटे में एक बार जी ने पूछा जय जय स्वामी जी ये ये कौन सा विधान है बाटी घुमाने का बोले तो प्रियतम जो तुम्हारे अलाये बलाये नजर गुजर हो सब बाटी में आ जाए और हम उसको आत्मसात कर लें कितने लोग दर्शन करने आते हैं जाने कितने की नजर लगती होगी आपको सबकी नजर गुजर हम ग्रहण कर लें ये है रहनी ऐसे संतों का जब चरित्र जीव सुनेगा तो उसको पता चलेगा हम कहां हैं फिर उसे साधन का अहंकार नहीं रहेगा उसका हृदय प्रेम से भर जाएगा इसलिए प्रियादास जी ने टीका में लिखा है जो है दूर रहे ही ओ। जो मुखता चूर होए हो चूर चूर ने को श्रवण लगाए किओ होए चूर चूर ने को श्रवण लगाए चोलो रहे ही ओ, जो रहे जो विमुख पापुरमुख तापुर चूर चूर ने कुवण लगाए यो हो ए, चूर चूर श्रवण लगाए जब तक भक्त चरित्रों से दूर रहता है जौलो रहे दूर जब तक भक्तमाल की कथा से दूर है भक्त चरित्रों के श्रवण से दूर है जौलो रहे दूर रहे विमुखता पूरी तब तक हृदय में विमुखता भरी रहेगी और जब प्रेम से भक्तमाल की कथा सुनने बैठता है भक्त चरित्र सुनने बैठता है तब क्या होता है चूर चूर ने को श्रवण लगाए हो चूर चूर ने तू श्रवण लगाए कि चूर ने को श्रवण लगा ने श्रवण लगाए पूरा सा कारण त्यूहर में जिसके भक्त चरित्र का रस पड़ जाता है यो, हो यो चूर चूर हृदय चूर चूर हो हृदय का चूर चूर होना ही अहंकार सर्वथा समाप्त होना अहंकार के कारण ही तो वज्र जैसी छाती हो रही है तदश्म सारम हृदय बतेद हृदय तो हृदय नहीं है वज्रसार का बना हुआ है यदृह माणी हरिनाम दे भगवान नाम श्रम और ये अंतकरण की ऐसी भाव का भक्त चरित्रों के श्रवण से ही तैयार होती है और कोई दूसरा उपाय नहीं है नयनम ंगलद्रुधारया वदन गुद्धया गिरा नयनं नयन गलद्रुधारया वदन गुद्धया गिरा पुकम वहु कदा तव नाम ग्रहणे ग्रहण भविष्य चैतन्य महाप्रभु का जो वाक्य है नाथ कब हमारे जीवन में ऐसी स्थिति होगी आपका चरित्र श्रवण करते ही आपका नाम लेते ही मेरे नेत्रों से अजस्र अश्रुधारा प्रवाहित होने लग जाएगी कंठ गदगद हो जाएगा शरीर रोमांचित हो जाएगा और यह स्थिति भक्त चरित्रों के श्रवण से सहज ही प्राप्त हो जाएगी तो पूजश्री प्रिया जी बाबा ने कहा कि अंतकरण में भक्ति कथा कीर्तन के माध्यम से प्रवेश तो करती है पर यह देखती है इसमें हमारे लिए उपयुक्त आसन बिछा है कि नहीं और वह आसन है दैन्य का सिंहासन दैन्य के सिंहासन पर ही भक्ति महारानी विराजमान होती है और दैन्य के सिंहासन को अंतकरण में हृदय में विराजमान करने का एक ही उपाय है भक्त चरित्रों का अनुशीलन भक्त चरित्रों का कथन भक्त चरित्रों का श्रवण पर एक बात और समझ लीजिए भक्तमाल की कथा श्रवण करने के सब अधिकारी नहीं हर ग्रंथ के श्रवण की एक भूमिका होती ना भूमिका तैयार होनी चाहिए तो भूमिका तैयार कैसे हो बोले दीर्घ काल तक श्रीमद भागवत श्रीमद रामचरित मानस आदि ग्रंथों का श्रवण करने पर भक्तमाल श्रवण की भूमिका प्राप्त तो होती है इसलिए हमारे यहां हमारे संतों ने कहा है कि प्रथम इस प्रकाश कौ में ही होना चाहिए नवाजी कहते हैं सुनी संत सभा झूमी रही भूमिका तैयार हो जाए क्योंकि कई चरित्र ऐसे हैं कि सामान्य जीव के चित्त में विश्वास ही नहीं होगा और विश्वास नहीं होगा तो वो कहेगा अरे ये तो मन कल्पित लिख दिया गया है यदि ऐसा भाव उसके चित्त में आएगा तब क्या होगा ना नाभाजी करे हैं जन को गुण वर्णते जो करे असूया आरिजन को गुन बरनते जो करे असूया आए यहां उधर बाढ़े बिथा ओ पर लोक नसा यहां उधर बाढ़ लोक नसूया गुणेश दोषा विस्करण मसूया अनधिकारी जीव जब भक्त चरित्र सुनेगा उसे भक्तों के गुण गुण नहीं दिखा उन गुणों में भी दोषों का अनुसंधान करेगा वो वो ऐसा यदि उसकी वृत्ति में आ गया तो नाभाजी कहते यहां उधर बाढ़ बिथा और परलोक नशा परलोक की हानि होगी और जीवन में उसको कभी सुख शांति मिलेगी इसलिए भक्त चरित्र श्रवण की भूमिका तैयार हो यहां आप सब तो परम भाग्यशाली हैं पूज श्री भाई जी की कृपा से आपकी भूमिका तो इतनी अच्छी तैयार है श्री रामचरितमानस मानस के श्रवण से श्रीमद भागवत के श्रवण से भूमिका आप लोगों की बहुत बढ़िया से बढ़िया भूमिका तैयार है जी भाई जी की कृपा से इसलिए आप लोग निश्चित ही भक्तमाल कथा श्रवण करने के उत्तम अधिकारी हैं बस अपने हृदय में ये ध्यान सा रहना चाहिए कि भक्तों के संबंध में जो कुछ कहा जा रहा है वह यथार्थ है वह अतिरंजित करके नहीं कहा जा रहा है वो यथार्थ है ये चित्त में रख लो कि भगवान के भक्त के चरित्र में सब कुछ संभव है कुछ भी असंभव नहीं है उत्कर्ष सुनत संतन को अचरज को जिनी करो उत्कर्ष सुनत संतन को अचरज को जिनी करो